तम आ गति तम अक्षर उम्म गति यम प्राप्त नवर्तम पर्म मम देखेंगे यहाँ सम है ना तो के कारण यह का अध्ययन कर सकते हैं अव्यक्त अक्षरा इस युक्त यह का अध्ययन करेंगे जो अव्यक्त अक्षर इस प्रकार कहा जाता है किस प्रकार जो जो अव्यक्त अक्षर इस प्रकार कहा जाता है अव्यक्त अक्षर किसे कहते हैं पर ब्रह्म को आया था नवेश नस् बिनस्पति के संपूर्ण भूतों का नाश होने पर भूत भूतकर्थ क्या किया रखा है कि संपूर्ण कार्यों का नाश होने पर नाश नहीं होता है तो अक्षर कौन है परमात्मा जो अव्यक्षर इस प्रकार कहा जाता है तम परमानुगति आहू उसे परमागति कहते हैं उसे क्या कहते हैं परमागति परमागति करम प्राप्त गम्यते की गति है न जिसे प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं गति तो देखेंगे यह का अध्ययन करेंगे यह अव्यक्ता अच्छा, अक्षरा जो अव्यक्त अक्षर अच्छा, इस प्रकार कहा जाता है तम उसे परमागति कहते हैं अथवा कही उसे परम प्राप्त कहते हैं उसे परम प्राप्त कहते हैं परम प्राप्त कौन है अव्यक्त अक्षर परमात्मा यम प्राप्त न निवर्तते प्राप्त निवर्तन से जिसको पा करके संसार में नहीं आते हैं जिसको पा करके संसार में नहीं आते हैं अच्छा धाम परम मम मम धाम वह मेरा परम धाम वह मेरा परम धाम का करते स्वरूपम वह मेरा परम स्वरूप है वह मेरा परम स्वरूप है तो यम प्राप्त न निवर्तन से जिसे प्राप्त करके जान करके, में नहीं आते हैं मम परम धाम हुआ मेरा परम स्वरूप है शुरू है है पा करके या जिस परमार्थ स्वरूप को जानकर संसार में नहीं आते हैं वह मेरा परम धाम है अच्छा परम स्वरूप है ठीक है, तो जिस जिस है, है, है। अब देखेंगे यह असो जो जो यह जो यहाँ ऐसा वास्तुकाल में अव्यक्त या असूर जोड़ा है जो या अव्यक्त अक्षर इस प्रकार कहा गया है तब ये अक्षर नाम वाले उसमाल भाव को, उस को परमागति कहा जाता है अक्षर नाम वाले अव्यक्त भाव को अक्षर नाम वाले अव्यक्त भाव को अर्थात ब्रह्म को अक्षर नाम वाले अव्यक्त भाव अर्थात ब्रह्म को परमागति कहा जाता है प्रिष्टांग। प्रिष्टांग क्या परमान कर प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान कराप्त उसको श्रेष्ठ प्राप्त कहा जाता है मतलब जिस भाव को भाव से लेना है ब्रग लेना है ना क्यूँकी अक्षर संजत अव्यक्त भाव है अक्षर संजत अव्यक्त भाव को होने पर मातमा हाँ की जिस अक्षर संजत कि को प्राप्त करके और यहाँ समझ लेना का भी होता है कि जिस भाव को ज्ञान करके को करके जिसे संसार के लिए नहीं लौटता है संसार के लिए नहीं लौटता है मतलब संसार में नहीं लौटता है तत् धाम धाम का स्थान हुआ स्थान धन का था कर क्या करें स्थान का क्या स्वरूप हम करेंगे स्थान काम करके हो वह देखेंगे यम भाव प्राप्त जिस भाव को प्राप्त करके या जिस भाव का साथ साथ साक्षात्कार करके मतलब जिस सब्जेक्ट तक ठर ब्र का कर करके जिस सब्जेक्ट तक ठर ब्रम का संसार करके साक्षात्कार करते जी ब्रह्म को जान करके संसार में नहीं लौटता है वह मेरा परम स्थान है वह मेरा परम स्थान है धाम का तो स्थानम पर स्वरूप में ध्यान रखना अर्थात वह विष्णु का परम पद है विष्णु का परम पद है या यहाँ पद का पदम का विष्णु का परम स्वरूप है विष्णु का परम स्वरूप है अब देखेंगे तब लगे दे उपाय उचित उसकी प्राप्ति का उपाय कहा जाता है तत्व तत्व जो जो परमात्मा का है। तो जो परमात्मा का का स्वरूप स्वरूप है तो उसकी प्राप्ति का उपाय कहा जाता है देखो पुरुष का परस पर एना एना लगाइए लगाएंगे भ्य अननयाननयांतस्थानी भूता भूता अंतस्था भूता अंतस्थानी ए न सर्वं सतम यस्य अंतस्थानी की प्राणी जिसके अंदर स्थित हैं प्राणी जिसके यहाँ भूतानी का तो भाष्यकार ने किया है कार्य कार्य भूतानी तो भूत कर्ज भाष्य कार्य ने किया है कार्य कार्य जिसके अंदर है कार्य जिसके अंदर है जो दृश्यमान जितना सपंच है जितना कार्य है तो कार्य जिसके अंदर है वास्तव में लिखा गया है कि कार्य कारण के अंदर रह कार रहता है कार्य कारण में रहता है कार्य किसमें रहता है वहाँ तो परमात्मा की कारण है और ये जगत की आय कार्य है तो देखेंगे कार्य कार है कार्य जगत जिसके भूतानी कर है कार्य जगत कार्य है जिसके अंत अंदर स्थित है कार्य जगत जिससे अंदर स्थित है तथा जिससे या सब कुछ व्याप्त प्रतम तक व्यापक जिससे या सब कुछ व्याप्त है, है। से व्याप्त है परमात्मा से अंदर कौन है जगत और अंदर बाहर सब्जे कौन है परमात्मा तो परमात्मा से सब कुछ व्याप्त हो गया जगत परमात्मा के अंदर है और परमात्मा क्या है जगत के अंदर भी है और बाहर तो उस परमात्मा के द्वारा यह सब कुछ व्याप्त है व्यापक के बिना व्याप्त रहता है तो व्यापक कौन है उसके बिना यह सब अब देखेंगे ये निगम सर्वम प्रथम जिसके द्वारा ये सब व्याप्त है अब लगाइए पार्थ सह परापुरुषा अनन्या भक्या पार्थ सह परापुरुषा वह पर पुरुष कौन की ये जगत जिसके अंदर है और जिसके द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है वही कर पुरुष है ठीक है पार्थ है वह पर पुरुष है अनन्या भक्त आनंद उदाहरण रख वाला है सह पर आनंद भक्ति के द्वारा ही प्राप्त है किसके द्वारा प्राप्त है आनंद भक्ति के द्वारा ही वह पुरुष प्राप्त है आनंद भक्ति का स्थिति भाष्यकार में ज्ञान अब देखेंगे पुरुष अर्थ है पूरी तैनात शरीर में करने के कारण एक बार पहले वही आया था पूरी तैनात कहाँ तो बढ़िया हाँ पूरी तैनात आया था न ठीक ठीक का आसनाथ बताया था ना मैंने आसनाथ का बताया रहने के कारण शरीर में, में रहने के कारण चलिए पूरी सेनाथ यहाँ भी अर्थ है कि शरीर में रहने के कारण शरीर रूप दूर में रहने के कारण पुरुष कहा जाता है वह वा पूर्ण है अथवा फिर ऐसा करना पूरी का केवल सेनाथ के साथ अथवा पूर्ण स्वाद है ना अथवा सब्जरे पूर्ण होने तो के कारण अथवा सब्ज रहे परमात्मा शब्दे है तो सब्जरे कैसा है वो कल ये है क्या सब्जरे पूर्ण है वह सर्वत्र पूर्णत्मा समझिए ना अथवा सद्रह पूर्ण होने के कारण पुरुष कहा जाता है जय रूप पूर्ण में निवास करने के कारण रूप में निवास करने के कारण पुरुष कहा जाता है अथवा सदग्रह पूर्ण होने के कारण पुरुष कहा जाता है क्या परा कर निरस्त परा कर कैसे निरस्त और निरस्तया का अर्थ बताते हैं यशमात्थ न परम किंचित पुरुषार्थ परम किचित न जिस पुरुष के पर कुछ भी नहीं है जिस पुरुष के पर कुछ भी हाँ उससे क्या हैं। जिस पुरुष के पर कुछ भी नहीं है मतलब जिस पुरुष श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है उस पुरुष को कहेंगे मतलब जिससे कुछ ना हो जिससे जिस पुरुष से करते तरह हम जिस पुरुष से अधिक कुछ नहीं है उसे क्या कहेंगे ऐसा तो तरा कट है निरस्तया भक्तिया लग जा तू वो भक्ति से पुरुष भक्ति के द्वारा प्राप्त है यहाँ देखेंगे भक्तिया है ना तो भक्तिया करते करते भक्तकार ज्ञान लक्ष्मणया ज्ञान लक्ष्मण या भक्त्या ज्ञान रूप भक्ति भक्ति कैसी ज्ञान रूप भक्ति ज्ञान रूप भक्ति करते ज्ञान और अनन्या है ना अनन्न भक्ति तो अन्य अर्थ ये करते है आत्मविषया आत्मविश्वर भक्ति के द्वारा या आत्मविश्वर ज्ञान के द्वारा यह अर्थ हो जाएगा अनन्याकर्थ आत्मवि अनन्या आत्मविषया और भक्त्यार्थ किया ज्ञान लिखने का भक्त्या मतलब आत्मविषय के ज्ञान लिखो भक्ति ज्ञान लिखो भक्ति अर्थात ज्ञान मतलब आत्मविश्लेक ज्ञान आत्मविषेक ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है के द्वारा प्राप्त होता है के के ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है तो, तो अब जाएगा। जिस जिस पुरुष पुरुष के के करते भूतानी करते कार्य भूतानी जिस पुरुष के मध्य में स्थित कार्य है जिस पुरुष के मत में स्थित क्या है कार्य जगत ही कार्य है पूरा कार्य बहुत है इसलिए बोवचन कर दिया भूतानी करके कार्य भूटानी यह क्योंकि कार्य कारण के अंतर्वर्ती होता है क्योंकि कार्य कारण के अंतर्वर्ती होता है या कार्य कारण से अंदर लेने वाला होता है तो और यहाँ पर कारण कौन है पुरुष कार्य कौन है अक्षर धर्म तो ये कार्य जगत किसमेंगे अक्षर धर्म के अंदर इसमें होगा एम पुरुषेण एम लेना है पुरुषेण या एम के बाद पुरुषेरण जो होगा भाषा कारण है जिस पुरुष के द्वारा इदम सर्वम सर्वो से क्या देना जगत जोड़ो जिस पुरुष के द्वारा यह संपूर्ण जगत खत्म कर है जिस पुरुष के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है जिस प्रकार आकाश ऐसी घटादी व्याप्त होते हैं जिस प्रकार आकाश ऐसी घटादी व्याप्त होते हैं उसी प्रकार ए, इस पुरुष के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है आकाश ऐसी घटादी व्याप्त होते हैं घट जहाँ है तो घट के अंदर बाहर समझ रहे क्या है आकाश को तो उसी प्रकार ये जगत परमात्मा से व्याप्त है जगत जहाँ है अंदर बाहर संग क्या है परमात्मा है अंतर वही स्तर तक सर्वो व्याप्त नारायण स्थित अंतर अंदर और बाहर स्तरों से व्याप्त करके कौन स्थित है नारायण स्थित है तो यहाँ भक्ति करवाचार्य है वो तो भी उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का भक्त करके समय ऋत्य ज्ञान ज्ञान कर भक्ति कर लेते हैं ज्ञान कर भक्ति कैसे किया वही आचार्य शंकर ने भक्ति कर ज्ञान कैसे कर तो का ज्ञान किया है ना हृदय ज्ञानात्मा मुक्ति वहाँ ज्ञान कैसे करते हैं मतलब भक्ति रूपाधर ज्ञान भक्ति रूपाधर ज्ञान कैसा भक्ति रूपता को प्राप्त हुआ अब तो इसको आप इस, इसका ज्ञान आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है और यह ज्ञान हो रहा है न अब जो परोक्ष वस्तु है उसका लगातार आप स्मरण करते रहेंगे लगातार चिंतन करते रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा परमात्मा प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए सामने परमात्मा है तो उनका क्या है ज्ञान है कि नहीं है कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है और वही यदि को प्राप्त हुआ ज्ञान है मतलब प्रेम में ज्ञान है कैसा है प्रेम में ज्ञान समझते हैं कि इसको देखने के प्रेम बनता है तो जो प्रेम मत ज्ञान है उसी का क्या नाम है कोई समझ नहीं सकती क्या अच्छा। ना चुले ज्ञान मुक्ति में वो भक्ति तो तो को प्राप्त हुआ ज्ञान सामान्य ज्ञान और से क्या होती है संवाधन सत्याधन सब गया है जैसे भगवान ने अनंत भक्ति का ज्ञान करते ना भक्ति का बात एक ही है प्रेम प्रेमापल भक्ति नहीं क्यूँकी प्रेम अपने भक्ति तत्व जन्म में ज्ञान रहता है ये संकट सम्मत अर्थ है ना पंची की प्रक्रिया का उसके अनुसार ज्ञान मतलब साक्षात्कार तो हो जाएगा मतलब अपना अपना है उसका साक्षात्कार हो जाएगा तो इसको रूपा पर नहीं के अनुसार रूपा बंद नहीं जाती क्योंकि प्रेम होता है जब भगवान में कोई वास्तवण है दया है करुणा है भार करने वाले हैं ऐसा कुछ अनुभव होगा कुछ तो प्रेम होगा अब जिसमें कोई गुण वही विशेषण वही स्थानों की तरह नहीं, तो नहीं है तो किसी रूप को नहीं हो पाएगा तो होता है के साथ और कृषि रूप आत्म पाएंगे अब ये आत्मा आनंद रूप अवश्य है तो आनंद रूप आत्मा को क्यों कहा जाता है ये जल पदार्थों के ज्ञागृति के लिए आनंद कहा जाता है न की ज्याख्या तो तो की एक ही तरह तो की है सब धाम पर यहाँ भी उन्होंने आत्मा को तो ही जो है ना जीवा जो जो आपका उपाधि रही आत्मा तो ही परम धाम का लोक प्रवाचक तो रामानुज भी है हाँ लोक लेते हैं लोक लेते हैं और वो आप ब्रह्म लोक में भी उत्तरों मार्गो है लगाएंगे प्रणव आवेश ब्रह्म बुद्धि प्रणो प्रणों में की हुई ब्रह्म बुद्धि वाले प्रणो में की हुई बुद्धि वाले मतलब प्रणो में ब्रह्म बुद्धि कर रहे हैं क्या प्रणो ब्रम है बताइए प्रणो ब्रम है प्रणो का अर्थ ब्रम है प्रणो तो एक शब्द है जो उच्चर्ण किया जा रहा है धनियात्मक है मुझे तो ब्रह्म नहीं होगा अब जैसे की राम राम कोई बोले तो जो राम शब्द है ये ब्रह्म है क्या रामचंद्र का अर्थ ब्रह्म है अल्प ब्रह्म है न तो वैसे ये जो है ना, नब्द और अर्थ में अभेद विवक्षा से कह दिया जाता है नाम ब्रह्म में। नाम ब्रह्म में कैसे कहा जाता है अभेद विवक्षा से कहा जाता है अभेद नहीं अभेद विवक्षा से कह दिया जाता है नाम नवी में अभेद विवक्षा से कह दिया जाता है तो अब क्या है की यहाँ पर प्रणो ब्रह्म है ऐसा कोई चिंतन कर रहा है की ओर ब्रह्म है So, तो, ओंकार तो, क्या क्या ठीक? ठीक? तो ओंकार में क्या कर रहा है ब्रम बुद्धि ओंकार ब्रह्म में ही है पर उसमें क्या कर रहा है बुद्धि ओंकार तो उसको ठीक है तो ओंकार में की हुई ब्रह्म बुद्धि वाला ओंकार में ब्रह्म बुद्धि कर रहा है मतलब ओंकार को ब्रह्म समझ रहा है ठीक है तो ओंकार में की हुई ब्रह्म बुद्धि वाले तथा कालांतर में मुक्ति को प्राप्त होने वाले ओंकार में यदि ब्रह्म बुद्धि कोई कर रहा है तो इसमें से मुक्ति हो जाएगी क्या हाँ कि बहुत उन्नत अवस्था होगी ना लेकिन मुक्ति तो नहीं होगी तो ये क्या है लेकिन कालांतर में मुक्ति को प्राप्त करेगा जब क्या है साक्षात्म की प्रणो में की हुई ब्रह्म बुद्धि वाले तथा कालांतर में मुक्ति को प्राप्त करने वाले कालांतर में यदि प्रणो उपासना से वो ब्रह्म जाता है तो फिर क्या होगा फिर और बाद में उसको मुक्ति प्राप्त होगी निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान से प्रणों में की हुई ब्रह्म बुद्धि वाले तथा पर में मुक्ति प्राप्त करने वाले प्रासंगिक योगी जिनका प्रकरण चल रहा है ऐसे योगी ठीक है नाम योगी ना वैसे जिनका प्रकरण चल रहा है ऐसे योगियों को ऐसे योगियों की ब्रह्म प्राप्ति के लिए ऐसे योगियों की ब्रह्म प्राप्ति के लिए उत्तर मार्ग पहना चाहिए या आगे का मार्ग कहना चाहिए ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आगे का मार्ग पहना चाहिए यह योगी उपासक है इसलिए यत्र काले इत्यादि वचन का विवक्षित अर्थ का बोध कराने के लिए कहे जाते हैं इसलिए यत्र काले इत्यादि वचन क्यों कहे जाते हैं विवक्षित अर्थ का बोध कराने के लिए विवक्षित अर्थ क्या है हमारा समार है आवृतिम अच्छा अब ध्यान देंगे तो इसमें देखना यत्र काले तो अनावृतिम आवृतिम क्यों योग्य अनावृत्तिम और आवृतिम दोनों आया है न तो ये जो अग्नि ज्योति राह शुक्ला सड़मा का उत्तरायणम इसके द्वारा जो उत्तरायण मार्ग या देवयान देव, देव पथ जो कहा गया है उससे जाने पर क्या होती है अनावृत्ति क्या होती है और जो धूमयान कहा गया है ना धूमो रात्रि तथा कृष्णा इससे क्या होती है, हो है? आवृत्ति तो ये आवृती मार्ग है तो so, आवृती मार्ग का कठन इतर मार्ग की के लिए है इतर मार्ग कौन अनावृत्ति मार्ग जिसको की अग्नि ज्योति से कहा गया है तो तो मतलब ऐसा है ना कि जो वो प्रणो में ब्रह्म बुद्धि कर रहा है वो तो क्या है कि वो वो, वो तो अनावृति मार्ग प्राप्त करेगा ऐसे यहाँ पर आदिति मार्ग का कथन दूसरे मार्ग की स्थिति करने के लिए है दूसरे मार्ग की प्रसन्नता करने के लिए है ये है? जो, है, है जो प्रणो में तो ब्रम बुद्धि करते हैं नहीं प्रणो में ब्रह्म बुद्धि करना है प्रणो ब्रम्म है इस प्रकार अनुसंधान करना है तो शास्त्री हो सकता है चाहे सब वो लेकर अनुसंधान हो चाहे शब्द के बिना अनुसंधान होती है किसी भी प्रकार अनुसंधान होना चाहिए ना? सब किसी भी प्रकार अनुसंधान होना चाहिए अब अब रहते हैं हाँ तो जब कड़ो में ब्रह्म दृष्टि करनी है तो कड़ो शब्द तो रहेगा ही तो कड़ो शब्द में ही क्या वो ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं अब उसमें मतलब ये प्रणो ब्रम है ऐसा वाक्य प्रयोग कर रहे हैं या इसके बिना कर रहे हैं अनुसंधान ये उनके अनुसंधान करना चाहिए अब देख लिया आप देखो पढ़ो कालेवृत्म संसाधन ये तु अनावृत्ति आवृत्तिम क्या ये हुआ गिना है यत्र काले तु अनावृत्ति आवृत्ति योगिनायाता प्रयाताया तक भरत शाइये भरत शब्द हे भर्तर शब्द ये, ये क्या अनावृति नहीं एक मिनट द्वारा बताऊंग प्रयाता योगिना यत्र यत्र काले प्रयाता क्या हे प्रयावृति समिना जिस काल में प्रयाण करने वाले योगी जिस काल में प्रयाण करने वाले योगी योगी को अनावृतिम क्या आवृत्ति अनावृति और आवृत्ति को प्राप्त होते हैं किसको प्राप्त होते हैं अनावृत्ति और आवृत्ति को प्राप्त होते हैं कम कालम वक्यामी उस काल को कहूँगा उस काल का वर्णन करूंगा हे वर्तन सब यत्र काले प्रयास योगीना है जिस काल में प्रयाण करने वाले योगी अथवा जिस काल में मरने वाले योगी योगी तो अनावृत्ति और आवृत्ति को प्राप्त होते हैं तम कालम योग्यामी उस काल का ही वर्णन करूँगा देखेंगे वास्तव में यत्र काले प्रयाता इस प्रकार विवाहित पद के साथ संबंध है इस प्रकार विवाहित पद के साथ किसका यत्र काले इन पदों का यत्र काले इन पदों का विवाहित पद कौन है प्रयात यत्र काले प्रयासा इस प्रकार विवाहित पद के साथ संबंध होता है यत्र लेना यशमिन काले क्यू यहाँ पर टीकाओं में काले का मार्ग किया है जिस मार्ग में आगे फिर चौबीस मई के भाषण में बताएंगे यहाँ कालक मार्ग है जिस काल में प्रयाण करने वाले लोगी याल अनावृत्ति अनावृत्ति है आप पुनर्जन्म अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं मतलब आप जन्म को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म जिस काल में प्रयाण करने वाले लोग जन्म में, लग जाएगा और ये अनावृत्ति कर आप पुनर्जन्म और आवृत्तिम कर आवृत्तिम से काले क्या लेना कल विक्री काम किया और उसके विपरीत आप सुनर्जनों से विपरीत क्या होगा सुनर्जन आवृति को प्राप्त होते हैं अर्थात सुनर्जन को प्राप्त होते हैं योगिना ध्यान देंगे कैसे योगिना इस प्रकार है बताइए योगिना इसी का योगिना इस पद से योगिना क्या कर्मिणा उच्चन से योगिना इस पद के द्वारा योगी और कर्मी कहे जाते हैं मतलब दोनों लगेगी योगिना मतलब योगिना इस पद के द्वारा योगिना क्या कर्मीणा उच्च योगी और कर्मी कही जाते हैं योगी और कर्मी तो योगिना पवित द्वारा दोनों कहे जाते योगी और कर्णी अब कैसे ध्यान देंगे आपसे कि अनावृत्ति को प्राप्त योगिना वो विचन है ना कि अनावृत्ति को प्राप्त करने वाले योगी को नहीं ये ध्यान योगी है जो परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं ओम विश्व अक्षर ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं या तो ब्रह्म है ऐसी उपासना कर रहे हैं ये क्या है योगी धन योगी हो गए ना तो और ये अनावृति को प्राप्त होंगे और आवृति को प्राप्त होने वाले योगी का मतलब है कन्या आवृति को प्राप्त होने वाले योगी का क्या जा मतलब है और दोनों हो गए योगी और कर्मी योगी और कर्मी दोनों का बोधा कौन सा पद है योगी नाम यही कहा योगिना इस पद के द्वारा योगी और कर्मी दोनों कहे जाते हैं कैसे देखना तू तो तू तो, तो कर्म नोबे योगना सिर्फ कर्म योग योगना ध्यान कर्मयोग कर्मयोग योगियों निष्ठा कर्मयोग होनी योगियों को यदि कोई कहना चाहे कर्मयोग से कर्मयोगियों की निष्ठा होगी कर्मयोग से lights, योग तो यहाँ योगी योग। कर्मयोगियों की योग होगी तो उसके लिए यहाँ पर क्या शब्द आया कर्मयोगी योजना योगी आया ना समी लगाइए कर्म योग योजना कर्म योगी नाम ऐसा विशेषण होने से ऐसा या तो इस प्रकार विशेषण से कहने से कर्मीना गुणता योगिना कर्मी वृत्ति से योगी कहे जाते हैं गौरी दो समझते हैं क्या कि कर्मी गौरी वृत्ति से योगी कहे जाते हैं तो यहाँ पर योगी नाम की जगह कर्म योगी नाम होना तो गौरी वृत्ति से यहाँ पर कर्म योगी को क्या कह दिया योगी लगाइए तो कर्म योगिना ऐसा विशेषण होने से अथवा इस प्रकार विशेष कथन होने से ऐसा विशेष कथन होने से कर्मी कर्मी गौरी वृत्ति से योगी कहे जाते हैं तो यहाँ पर योगी सब दोनों के लिए माया है यत्र काले प्रयात प्रयाता का जनता है जिस काल में मरने वाले योगिना अनावृत्ति ज्ञानी योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं तो यहाँ योगी कैसे ध्यान है और क्या यत्र काले प्रयास और जिस काल में मरने वाले को कौन योड़ी आदरती क्या छोड़ा उस काल को अलमेरे मैं अगमेरे अग्निज्योतिहाल उत्तरायण तैसा गच्छ्रह्मीरों जान अग्नि ज्योति अग्नि ज्योति अग्निज्योतिर्जिग्निज्योति शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के छह महीने उत्तरायण के छ महीने यद तत्र है तो उसके पहले आप ये जोड़ लेना जो अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष तथा उत्तरायण के छः महीने हैं तस्त्र ब्रह्मविरा जनावती ब्रह्म उनमें प्रयाण करने वाले ब्रह्म वेत्ता महापुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं उनमें प्रयाण करने वाले ब्रह्मवेदता महापुरुष किसको प्राप्त होते हैं ब्रह्म को प्राप्त होते हैं वास्तव में आएगा क्रम जो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं क्रम क्या है सर्याग् फिर ज्योति फिर क्या दिन फिर क्या शुभ सच्च वास्तव में अब मानी जो लेना है बतन तो ज्योति फिर उच्चारण के कारण क्रम थे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं करने वाले मनुष्य ब्रम को प्राप्त होते हैं और देखिए मरना अपने बस में नहीं है दिन में बढ़े के रात में बड़े अभी कुछ नहीं है बस में मृत्यु किसी की अधिन नहीं अग् से क्या बताया इन्होंने काला अभिमानी ना ये अभिमानी जो का समझते हो जैसे गंगा की पूजा करते हैं जो तो गंगा की पूजा करते हैं तो गंगा क्या है ये जल प्रवाह ही तो है हु। न्याय की भाषा में भभीर खाता वच्छा को गंगा कर जाता है <coughs> कुछ भी हो तो जल <coughs> जल भंगा है तो कोई जल जल की पूजा करना चाहेगा तो इस गंगा में जो चेतन ज्योता विद्यमान से जो शरीर है इसके अंदर एक चेतन है नहीं? तो जो जल है ना गंगा जल जो गंगा प्रवाह दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक ही होता है चेतन होता है वो उसे क्या कहेंगे उस जलवाह का अभिमानी जोता है जल प्रवाह का अभिमानी ठीक है सूर्य की उपासना करते हैं तो सूर्य जो आपका दिखाई देता है ना जो तेज पिन पिंड ये सूर्य दिखाई देता है तो हम किसकी पूजा करते हैं जड़ जो जड़ है अचेतन सूर्य दिखाई देता है उसकी पूजा नहीं करते हैं जो दिमाग इसका होता है जो चेतन है उसकी पूजा करते, है। करते हैं है ना उसकी पूजा करते हैं हाँ तो उसका स्त्री है जो दिखाई देता है सूर्य भगवान का ये गंगा माता एक को स्वीकार किया है और देखिए आगे अब देखिए अग्नि से यहाँ पर लेना है ले कालाभिमानी भी होता है अग्नि एक काल का भाग है जैसे उत्तरायण के ठे नहीं है और फिर शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष छोटा भाग वाला ठे नहीं लेगा और शुक्ल पक्ष छोटा भाग क्या है दिन तो दिन तो के ही दो भाग समझ लेना अग्नि और ज्योति जिसमें तेज खूब गर्मी होगी जिस उस दिन के भाग को क्या चाहिए अग्नि और जिसमें प्रकाश केवल रहेगा उस भाग को क्या चाहिए ज्योति बदानी पड़ेगी भाषा के अनुसार तो कहते हैं अग्नि से अग्नि यहाँ पर क्या है काला विमानी देवता काल का विमानी देवता सब दिन का एक भागविकाल है ना तथा ज्योति उसी प्रकार ज्योति क्या है काला विमानी देवता यो विमानी देवता ही है देवता सब स्त्री में काला विमानी आ गया है है ना <imusy> उसी प्रकार ज्योति भी क्या है कालाभिमानी देवता ही है तो कालाभिवानी देवता कहा ना उन्होंने अथवा के पक्षांतर बताते हैं भाग के कारण की अथवा अग्नि और ज्योति देवता ही है कालाभिमानी देवता नहीं लेना है पहले पक्ष में कालाभिवानी देवता लेना है अग्नि और ज्योति जिनके भाग हैं काल भी भाग है और उसका अभिमानी देवता लेना है और दूसरे पक्ष में कैसे हैं अग्नि और ज्योति यथास्त्र देवता ही है हैं ही हैं। मतलब कालाभिवानी नहीं अग्नि का अग्नि देवता और ज्योति का ज्योति देवता ज्योति शुद्धी क्रम होती है ज्योति क्या उसमें शुद्धि अथवा अग्नि और ज्योति यथा देवता ही है तो कालाभिमानी नहीं लेना अग्निदेवता और ज्योति देवता अब देखेंगे यहाँ पर कि ये देखेंगे आप जब यथा देवता लेने ना अग्नि और ज्योति अग्निदेवता और ज्योति देवता तब तो तो फिर ये बताइए ये विमान कालाभिमानी तो फिर काल के देवक होंगे सभी जब अग्नि और ज्योति को आप क्या कहेंगे अग्नि को कहेंगे क्या है अग्नि और ज्योति को ना किरण ये काल के आवश्यक नहीं हुए तो भगवान ने पहले क्या कहा है यत्र काले तुम अनावृत्ति ये काले कहा है न फिर तम कालम ख्याम यहाँ भी काल कहा है पर ये काल के गोधक है अग्नि ज्योति को जब काल का गोधक नहीं मानेंगे तो ये काले तम कालम ऐसा भी भगवान ने कहा है उसकी क्या चुनौती होगी तो आम्र वण एक शब्द संस्कृति में आम्रगण वीखा है ना आम्र वर्ण कर आम्रखन आम्र जिस वन में आम के वृक्ष अधिक हो जामुन और कनस नीम ये सभी वृक्ष अल्प हो आम्र के वृक्ष अधिक होंगे और जिसमे नीम है नेबू है और कटहल है इसके वृक्ष अल्प होंगे उस वन को क्या कहा जाएगा आम वन उस वन को क्या कहा जाएगा आम वन क्योंकि आम के वृक्षों की अधिकता जिस वन में है उसे क्या कहेंगे आम्र वन उसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि काला कालाभिवानी देवताओं की अधिकता होने के कारण या कालवाचक शब्द अधिकता होने के कारण इसको क्या कह दिया भगवान ने कहा कालवाचक शब्द अधिक है ना फुकला शर्णमास्था उत्तरायणम और आगे आगे भी क्या आएगा कि दक्षिणायणम रात्रि ये शब्द आए है ना तो मतलब यहाँ पर कालवाचक वाचक शब्द अधिक है इसलिए इसको क्या बोल दिया है कल जबकि अब देवता ले ज्योति शेर में काल नहीं लगाएंगे भूशाम को निर्देशा ऐसा लगाएंगे ये कम कालम ऐसा कहेंगे भूशाम है ना कालाभिमानी काला अधिक काला विमानी देवताओं का निर्देश क्या कहेंगे अधिक काला विमानी देवताओं का निर्देश ये क्या है वन टी है नाम वन, वन है ना तो वन करो इसलिए हैं किसने बोला बोला बोला आम वन के पास नहीं माता है वो मोटी पुष्पों को अलग अच्छा उसके लिए न वन देता तो वन बनता आम रोवन तो वो क्या दें बनता रोवन तो समय मिला यार अभी समय दे कैसे तो कल हम बताएंगे आपको दोनों बनते हैं क्या बनता है कल बताएंगे और कल लेखाएंगे दोनों बनते हैं कल देखाएंगे है। तो ना ये तो सब नहीं है ये वाली ये तो लाइन में वाली तो नहीं है ठीक है तुम सब ये ही अच्छा <reconstruction> काला कालाभिवानी देवताओं की कारण आम्रवन लोप की तरह या आम्रवन प्रयोग आम्रवन शब्द की तरह काले समकालम इस प्रकार है? काल शब्द का प्रयोग किया गया है क्या इस इस इस प्रकार प्रकार प्रकार है है काल का किया गया अब ध्यान देंगे आप हमने बताया जिस वन में आम आम्र केन्द्र अधिक होते हैं उसे क्या कहते हैं आम्र वन जिस वन में आम आम्र वृक्ष तो अधिक होते हैं उसे कहते हैं आम भगवान तो दूसरे वृक्ष कुछ होते हैं या नहीं है, उसी प्रकार ध्यान देंगे ये जो बताया जा रहा है ना वर्ण अग्नि ज्योति से तो यहाँ पर क्या है? काला विमानी देवता अधिक है और ये जो है ना जब काला विमानी देवता अधिक है तो जब जिस पक्ष में अग्नि और ज्योति से यथास्थ देवता लिया है तो उस पक्ष में अग्नि ज्योति काला विमानी देवता हूँ दूसरे पक्ष में नहीं बनी फिर कालाभिमानी देवता अधिक है न शुक्ला उत्तरायण राशि ये सब है ना तो कालाभिमानी देवताओं के रिकता होने के कारण आम की शब्द की तरह यक्ष काले काल शब्द का निर्देश दिया गया है।, है काल शब्द का निर्देश जैसे आम रोबन कहेंगे तो दूसरे बन है की नहीं दूसरे वृक्ष है कि नहीं उसी प्रकार काल शब्द का निर्देश करेंगे कालगा कालाभिमानी देवता पर काल शब्द का निर्देश करने आरोप भी अग्नि और ज्योति यथा शुद्धता आगे ये आगे ना काला भिमानी नहीं है फिर भी उनका ग्रहण हो जाएगा मिलता है देवता दिन का uh, okay. आहर देवता अहा अहर देवता क्य है uh. आहर देवता मतलब दिन का विमानी देवता शुक्ला कर्थ है शुक्ल पक्ष देवता मतलब शुक्ल पक्षी का विमानी देवता तरण माथा उत्तरायण उसमें भी क्या है उत्तरायण के छह महीने का विमानी देवता उसमें भी देवता ही मार्ग रूप से स्थित है।, है या देवता ही मार्ग रूप है देवता ही मार्ग रूप है मार्ग रूप कौन है देवता ही मार्ग रूप है देवता ही मार्ग रूप है।, मार है अब देखेंगे देवता ही मार्ग रूप है ऐसा माना जाता है ऐसा माना जाता है अन्यत्र अन्यत्र भी यही नियम है अन्यत्र भी अन्यत्री भी यही नियम है कहा जैसे देखेंगे से क्या लिया उसमें भी उत्तरायण उस के छह महीने में, में देवता दे दे दे दे ही मार्ग रूप है अन्यत्र का मतलब जहाँ शुक्ला लिया है ना वहाँ पर क्या है की शुक्ल पक्षिकालानी देवता देवता ही मार्ग बना हुआ है और आहा कहा गया है वहाँ भी देवता ही मार्ग बना हुआ है ऐसा हमारा वहाँ भी देवता ही मार्ग रूप है ऐसा स्थित होता है अथवा ऐसा जाता है और भी यही नियम है। अन्यत्री यन मार्ग प्रया उस मार्ग में मरे हुए दक्षिण की हुएं ब्रम ब्रह्मोपासन पढ़ा जनासन पारायण मनुष्य के क्रमेण की वाक्यता है ना ब्रह्मोपासन परायण मनुष्य क्रम से ब्रह्म के पास जाते हैं ठीक है इस क्रम से अग्नि पहले तो अग्नि देवता मिलेगा फिर ज्योति देवता मिलेगा फिर जनता भिवानी देवता तो के छह महीने के के लिए इस प्रकार करने वाले की तो कर जिनको शीघ्र मुक्ति प्राप्त होती है ना जिनको यही साक्षात बार हो गया शीघ्र मुक्ति प्राप्त होती है उनका कहीं आना जाना उनकी लगाएंगे न ही भी कर सद्यो मुक्ति भाग्याम ऐसा लगाना क्योंकि क्योंकि समय ज्ञान में स्थित मुक्ति को प्राप्त करने वाले सब्यो मुक्ति का क्या होता है ही आना जाना नहीं तो शीघ्र मुक्ति प्राप्त करने वाले कौन होते हैं सम्यक ज्ञान निष्ठा शीघ्र मुक्ति प्राप्त करने वाले समय ज्ञान निष्ठ महापुरुषों के लिए गति व अगति कुछ निक अथवा आगमन कहीं नहीं होता है तो कहीं भी गति विकास कहीं भी जाना अथवा आना नहीं होता है ना तथ्य प्राणा उत्क्रमण की क्योंकि न तस् प्राणा उत्क्रमण की ऐसी छुट्टी है बता रहा हूँ मैं इसे कि उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है जब प्राणों का जिसके उत्क्रमण होगा वो क्या है की इस क्रम ऊपर को रोक ले जाएगा और जिसके प्राणों को नहीं होगा प्राण नहीं भी हो जाएंगे से जाएगा क्या वो कहीं नहीं जाएगा तो उसको यही शीघ्र मुक्ति हो गई अच्छा तो प्राण ब्रह्म में लीन हुए प्राण वाले ही ब्रह्म में लीन हुए प्राण वाले हुए ही ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं यहाँ ब्रह्म मजा करके ब्रम होता की ब्रह्मरूप ही हो जाते हैं और दोबारा लगाना यहाँ पर तो यहाँ बताया न क्रम से बोला है ना mm. तो वहाँ क्रम से क्यों बोला है तो लगाइए क्योंकि न प्रस्त कराना उत्तरा न प्रस्त कराना उत्क्राम की शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करने वाले सद मुक्ति को प्राप्त करने वाले समय ज्ञान सन्यासियों की समय ज्ञान सन्यासियों का प्रसिद्ध कहीं भी कहीं भी जाना अथवा आना इनका नहीं होता है और ब्रह्म ब्रह्मीन प्राणा की ब्रह्म में लीन हुए प्राण वाले ही ब्रह्म में लीन हुए प्राण वाले ही वे रूपी हो जाते है। हाँ। अच्छा तो हैं अब ये कल करेंगे करा खजेंगे अक्षर ब्रह्म की वासना करने वाले बता है